उक्तमेवसिहु मंत्रो वक्ष आह को ही उपसंहार करने की इच्छा से यह मंत्र आगे जिसके विस्तार करने वाले हैं यह सर्वज्ञ यहाँ सर्वशनमस्म ब्रह्म नामंजाते यह सर्व जो सर्वज्ञ है उक्त लक्षण वाला अक्षर नाम से जो कहा वह ब्रह्म वो कैसा है वो सर्वज्ञ तो सामान्य रूपेण सब को जानता है इसलिए उसको सर्वज कर विशेष न सर्वे थी सर्वित विशेष जो सब को जानता है वो सर्वित है जिसका ज्ञान अमय तपह ज्ञान विकार ही जो सर्वज्ञ लक्षण जो ज्ञान का विकार जैसा विकार है वही ताप है ज्ञानमय कहना मयट प्रति विकार ले रहे ज्ञानमयम मयट जो हुआ है यह प्राचुर्य विकार है वही ताप है और से कोई और अन्य कहने का तात्पर्य अन्य कोई आयास नहीं है आयास के अभाव को प्रकट करता है सर्वज्ञ इसलिए ज्ञान ज्ञान विकार सर्वे ब्रशे एक ब्रह्म नामिप्रह्म कार्यलक्षण हिण्यक्रमशाल हिण्य ब्रह्म यह जो कार्य रूपा हिरण गर्भ नामक ब्रह्मो और नामो इस दुनिया में जोहार होता है देवता तेजी देवता के नाम रूपम शुक्ल गृह रूपा अन्न ये सब पैदा होते हैं अविद्या विवरण प्रकरण अविद्यावरण यदि अपर विद्या विवरण आरंभार्थम उपहार उक्त जो परविद्या है उसमें कवे सूत्रार्थों का उपसंहार किया जा क्योंकि आगे दो बार हम अपर को विस्तार से समझाएंगे ताकि विवेक और वैराग्य होने के लिए उसको समझाया जाएगा तो उसके पूर्व में इन्होंने क्या किया अब तक जो विचार हुआ था परम विद्या उसका कर रहे उसको इसलिए अक्षराख्य सर्वज्ञ सर्वज्ञ सामान्य समस्ट रूपेण मायाख्यनोपाधि माया नामक माया उपाधि ना के द्वारा सूपेण प्रस्थित है ऐसा होने से सर्व सब को जानता है इसे सर्वज्ञ कहते हैं के द्वारा वो सब को जानता है और विशेषण सर्वमेति रूपेण अविद्या, ना। अविद्या ना के माध्यम से अनंत जीव को भाव को प्राप्त करता हुआ वह को जानने वाला है सए सर्व स्वपा संसा वह सब और स्वपाय से संसृष्ट उन सारी चीजों को वो जानता है यदि तो जैसे हुआ अध्यात्म तत्व तो विदा और अध्यात्म विचार करेंगे तो तत्व में अभेद ही यहाँ पर कथन कर रहे हैं सृष्टृत्व को और बता रहे प्रजापति का सृष्टृत्व को तप के सिद्ध है जो कहा था वह तप क्या है उसको आगे बता रहे वह तो क्लेशात्मक तप जैसा लोक व्यवहार में होता है वैसे यहां नहीं है ये ज्ञानमयम तप हो ज्ञान विकार क्या है विकार? और करते का सर्वोज्ञता रूपा जो ज्ञान विकार जैसा विकार वही तप है लोक व्यवहार में जैसा तपने आयास बहुत करना पड़ता है वैसा नहीं ना आयास लक्षण आयास लक्षण नहीं है तो समाज से एक कार्य लक्षण हिरण्य हुआ जो ब्रह्म केवल कारू का ब्रह्म उत्पन्न होता है, उत्पन होता है, है नहीं किंतु कार्य का भी जो विस्तार हो हिरणगर्भ का इस जगत में प्रत्येक जीव का अपना नाम नाम नाम से क्या लेना तो आशा नाम होते क्या है? शुक्लाम है, नीले और आकार भी लेना है यहाँ जो शरीर का विभिन्न प्रकार के उपाधियों के आकार और नाम नाम और आकृति को रूप का रूप रूपम और अन्न व्रीही अबाद लक्ष्य और क्या पैदा होता है अन्न पैदा होता है रूपा पूर्व मंत्रोक्त क्रमेण द्रष्ट जोड़ देते हैं ये नहीं सोचना या अलग कोई क्रम बता रहे हैं पूर्वोक्त क्रम के साथ इस क्रम को भी समन्वय कर लेना पड़ेगा क्योंकि सत्य प्रधान जब माया व तो ज्ञानाक्षार है समझा रहे इसलिए देखो माया, क्यों विकार। माया ही ज्ञान नाम का विकार? विकार्थिज लक्षण सृज्यमान सगल पदार्थों का पूर्ण रूपेण ज्ञान वाला जो ईश्वर माया उपाधिक है ना सप्त प्रधान ज्ञानोपाधि कौन हो जाएगा वो ईश्वरी होगा तपो वही ही तप है न तो क्लेश रूपम प्रजापति नामी वह अन्य जो प्रजापति आदि लोगों का होता है वैसे इसका भी जो ईश्वर का भी जो तप है वह क्लेशात्मा करके नहीं समझना चाहिए इस प्रकार से प्रथम उंडक समाप्त हो जाता है अब कहते हैं कि इसमें अवतरणिका द्वितीय मुंडक के लिए काफी लंबा चौड़ा देंगे भाषिका संक्षेप में प्रथम मुंडक में अपरा भी बोल दिया गया करके क्षण परा भी पराविद्या दिया गया उसकी भी सारा वर्णन हो गया तो परापर विद्या और पूरी हो गई अब उसी का विचार करने के लिए पहले अपरा विद्या को उठा रहे हैं द्वितीय मुंडक में सांगा वेद अपराविद्या उक्ता ऋग्वेद इत्यादि ना भाष्य कर अवतरण करें सांग जो वेद है अंगों के सहित जो वेद है सड़ंग जो वेद है वह तो अपराविद्या है यह बात कह दिया गया है किस मंत्र से ऋग्वेदो इत्यादि मंत्र के द्वारा यत्द्रेश्यम इत्यादि ना नाम रूप मनन से चाहे ना और यदद्रेस्यम इत्यादि से आरंभ करके ये पूर्व मंत्र के जो आयता अंत में नाम रूप मन से यहां तक के द्वारा उक्त ग्रंथे न उक्त लक्षण अक्षर उतो वाला जिस विद्या के द्वारा जाना जाता है ऐसे कह कर करके कहे थे उस पराविद्या को भी उसके विशेषणों के सहित तो स्पष्ट कर दिया गया है अदृश्यवादी विशेषण से युक्त अक्षर तत्व का वर्णन हो गया है अधिक और विद्या आगे, आगे क्या करने जाएंगे फिर आप दोनों विद्याओं का विषय का विवेचन करके अलग अलग करके पृथक पृथक करके विवेक्तव्य मैंने पृथक करके समझना संसार मोक्ष एक का विषय क्या है संसार दूसरे का विषय मोक्ष संसार मोक्षो इधरो ग्रंथ आरभ थे ऐसा अगला ग्रंथ आरंभ होता है रूपेण अनादिर उपादानसंभवात समझा रहे अनादिपादानूपेण रूप से वह अनादि और अनंत ब्रह्मज्ञात प्राग अंतअसंभवात कहते हैं उपादान रूप से यह संसार भी क्या है अनादिंत उपादान दृष्टिया उपादान कौन है अभिनियमित पान सिद्ध कर दिए हैं इसे उपादान रूपेण ना ये संसार क्या है अनाद और अनंत है अतएव ब्रह्मज्ञान होने से पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त अंत असंभव अंत होने से संभव ही नहीं प्रत्येकम शरीरवीर हाथव्य दुख रूपत् और प्रत्येक शरीर के द्वारा इनको त्याग करना ही चाहिए क्योंकि दुख रूप होने से राहु एक जीववादी न ऐसा जो कहते हैं जीववादी एकम चैतन्यम एक अवित बद्धम संस्कृति एक जीववादी, जीववादी लोग कहते हैं एक चैतन्य के द्वारा एक ही अवित्या को लेकर के बद्ध और सं हो रहा है तदेव कदाचित तदै कभी मुक्त हो जाएगा न समझा नाम बंद मोक्ष हम लोगों को कोई बंद नहीं मोक्ष नहीं। आपने जैसे बताया मायापाविक ईश्वर की सारी कल्पना है जिस दिन मायापाविक ईश्वर क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा समुक्त मुक्त हो गए जैसे आपने स्वप्न में लोगों को कल्पना किया हुआ है और तो सब जैसे आप स्वप्न में जग गए स्वप्न से तो क्या होगा वो सब भी गायब मुक्त हो गए इसलिए हम लोग क्यों परेशान होना है पढ़ने लिखने क्या जरूरत हमने कहा मौज करते रहे जिस दिन वो ईश्वर जिसने हम लोगों की कल्पना कर बैठा है वो ईश्वर जब मुक्त होगा वो जब स्वप्न से बाहर आ जाएगा जग जाएगा हाँ सोया हुआ है वो, वो स्वप्न में एक जगत कल्पना कर बैठा है और उस जगत में हम लोग अपना लगे हुए हैं है इसलिए जब वो जगेगा स्वप्न गायब हो जाएगा हम सब मुक्त हो जाएंगे एक जीव कुछ लोग शंका करते हैं श्रुति बहुष्कृत अपनी द्वारा इसे खंडन कर दिया गया है फिर तो एक जीव आदमी के अनुसार चलते उस तरह से फिर तो जीवन मुक्ति की व्यवस्था कहां रह जाएगी कौन जीवन मुक्त होगा एक है वो मुक्त हो तो मुक्त हो गया जीवन मुक्त कहेंगे जब अन्य जीव लोग बंधन में हो और एक उनमें से मुक्त हो जाए तब ये सब एक जीवन मुक्त हो जाए और बाकी सब बंधन में अनेक जीव आदमी ही जीवन मुक्त और विजय मुक्त आदि की कल्पना व्यवस्था हो सकती है एक जीव मात्र संभव ही नहीं है सुषुप्ति अभी क्रियाकार फल से प्रहार इतना ही, ही सुषुप्ति में विजय जाता है क्रियाकार फल में अपना समाप्त भी हो जाता है शुक्ति के यही नाम मोक्ष रख दो सो गया मुक्त हो गया ही आपत्ति आ जाएगी बुद्धिपूर्वक प्राणेश नहीं नहीं बुद्धिपूर्वक हमें इसका त्यागना पड़ेगा ऐसा काम चलेगा नहीं ये सोच स्वप्न के समान है सोचकर बैठने से काम चलता नहीं किसी का स्वप्न है वो जब मुक्त होगा मुक्त हो जाएंगे ऐसा सोचने से होता नहीं है इसी बात समझा भास्कर कर रहे हैं तत्र त्र अद्याशय कर्क्रियाफल संसारो अनादनंदो दुखस्व ध्यात प्रत्येक शरीरभ साम्यस्यवच्छेदक्षण मोक्ष अनादनंदोजम अमृतो अभय शुद्ध अमरो स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंदो त इसलिए इन दोनों में से कौन दोनों पर विद्या में से अपर विद्या का विषय क्या है साधन कर्न क्रियाफल संसार अपर विद्या का विषय है संसार जिसमें कर्ता भोक्ता कर्ण संप्रदान इत्यादि साधन और उससे होने वाली क्रिया और क्रिया क्रियाचिन्ह फल भेदात्मक है यह संसार और यह संसार उपादान दृष्टि से अनादि अनंत है दुःख स्वरूपत्वाद हातव्य है दुख का स्वरूप दुख स्वरूप होने के नाते अवश्य इनको त्यागना ही चाहिए इनके द्वारा श्री भी सामस्थ्य नदी स्रोतवत इन प्रत्येक को इस तरह से त्याग देना है जैसे नदी का स्रोत के समान अव्यवच्छेद रूप संबंध क्योंकि नदी स्रोत के समान बिना व्यवच्छेद का ही यह संबंध बनाए रखता हुआ है संसार निरंतर चल रहा है, चल रहा है। अविद्या स्वपाधि आत्मनिर्प्रणम विद्यालम विद्या का फल यही है अविद्यालय कार्य को अविद्या का, का नाश कर। करना, करना जरूरी है तभी होगा और अविध्य का नाश कैसे होगा विद्याश्रम जब तक विद्यासविद्या को नाश नहीं करेंगे तब तक यह संसार कैसा है नदी स्रोत अव अव्यवच्छेद रूप संबंध संसार विशेषण है नदी स्रोत के समान बिना विविच्छेद रूप यह संबंध धारा चलते रहता है तदुप लक्षण मोक्ष और इसको उपम रूप ही मोक्ष धारा कहां समाप्त होगा जैसे सारी नदियों की धाराएं समुद्र में मिलने पर समाप्त हो जाते हैं उसी प्रकार उपशम को प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार से यह संसार रूपी जो प्रवाह चल रहा है इसको उपशम करना ही मोक्ष है वो अनाद अनंत अजरों को अनादि कहा जा रहा है लेकिन एक उपाधान दृष्टिया और दूसरा स्वरूप दृष्टि संसार जो है उपादान कारण दृष्टि अनादि कर दिया जाता है और अनंत कर दिया गया लेकिन ब्रह्म के लिए स्वरूप दृष्टि वो अनंत कर दिया इसलिए अनंत जब संसार के लिए हम कहते हैं वह काल परिच्छेद को लेकर कहा जाए मैंने अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा जब तक अभिज्ञा रहेगी तब तक रहेगा और अनाद्यानंद शब्द का कर त्यार करेंगे इसलिए कार्य काण भाव रहित इस जब कार्य काण भाव रहने से अजरा और अमर जरा मृत्यु रहित है इसलिए जरा मृत्यु रहित है वो अमृत है अमृत होने से अभय शुद्ध है प्रसन्न वो शुद्ध स्वभावत मायादी मल्ल से रहित प्रसन्न मैंने आगंतु धर्माधर्मादि रूपा जो से भी वो रहित है स्वात्त तो प्रतिष्ठा लक्षण स्वस्वरूप प्रतिष्ठित होना ही इसका असली स्वरूप है ये परमानंद है ये अद्वैत है इसलिए अमर से अपक्षित ले रहे हैं ये और अमृत से नाश रहित ले रहे हैं ये चीज इसे लगता है ना और अमृत अमर अपक्षय रूपी जो परिणाम आता है ना दे, दे, परिणाम दे अपीय दे अपय परिणाम निषेध करने के लिए यहाँ अमर शब्द आ गया और अमृत करने से विनाश का भाव मृत्यु मृत अंतिम विकार उसका निषेध हो गया इस प्रकार से दोनों विषयों को अलग अलग कर दिया है पूर्व तब अपरविद्या विषय प्रश्नार्थम आरंभ सबसे पहले अपर का विषय का प्रश्न करने के लिए यह आरंभ किया जा रहा है क्या फायदा है अपर विद्या के विषय पर जो संसार है उसको दिखाने से क्या लाभ होगा संसार के बारे में क्यों बताना चाहते हैं आप हमें क्योंकि संसार की असलियत को जानोगे तभी उससे वैराग्य हो सकता है कैसे होगा यह संसार किस प्रकार का क्या स्वरूप है यह समझेंगे जानेंगे तभी वैराग्य होगा और कोई रास्ता ही नहीं है तथा च व्य और कहा भी जाता है परीक्ष लोकान कर्मचित इत्यादि के द्वारा आज्ञा मंत्र आएगा एक दो मंत्र बारहवें द्वितीय का बारहवें मंत्र में आएगा परीक्ष लोकान कर्मचित इन लोगों को लोक कर्मचित लोकान अपने कर्म फल रूपेण जो व्यवहार में हम देख रहे हैं इस दुनिया को लोगों के साथ हम लोगों का व्यवहार चलता है उसको देख करके ही परीक्षय अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट चिंतन करके निर्णय लेता है नास्तिक कृत कृतना वैराग्य हो जाता है क्यों क्यों निश्चय से ले लिया अकृत जो है इस के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं नास्तिक इसलिए कहते हैं कि यहां पर हमें अप्र विद्या को समझाना जरूरी है नहीं अप्रदर्शित परीक्षा है उपित बिना पहले से उसको समझाए दर्शाए बिना उसकी परीक्षा के उत्पन्न नहीं हो सकता क्रम से संचित इस लोक और स्वर्क आदि की परीक्षा प्रमित ज्ञास संसार से विरक्त हो जाता है जो मंत्र कहता है वह तभी होगा ना पहले हमें लोक के स्वरूप को हमें ज्ञान होना चाहिए क्या है क्या, है, क्या नहीं है समझ बचपन से चीज़ को पता ही रहता है? क्या है क्या नहीं है संसार किसको मालूम है जो माता पिता कर दे रहे हैं चलो पहनो शर्ट पैंट जाओ स्कूल जा रहे पढ़ रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है पता भी नहीं ये पढ़ जो रहे हैं। आगे काम आएगा कि नहीं आएगा बहुत लोग गए यार जो पढ़े हैं वो बाद में उसका काम आता ही नहीं नौकरी में जो नौकरी में मिली है उसमें उसका कुकड़े का कोई संबंध ही नहीं होता और या तो बिजनेस में आ जाते हैं कुछ और काम में चले जाना पड़ जाता है मजबूरी परिस्थितियों के वजह से और वो पढ़ाई के वहां कोई काम करें व्यक्ति पढ़ाई भी जा ये संसार में चल रहा है तीसरे कहते हैं यह समझना पड़ता है संसार को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा पहले उसको दिखाना पड़ेगा बिना दर्शाए अप्रदर्शित अप ही परीक्षा न उपदी तत्प्रदर्शन उसी को दिखाते हुए आह तदे तत् सत्यम अविथतम वाया जो है वही सत्य है वही है इत्यादि मंत्र आरंभ हो आरंभो नह तदेत सत्य मंत्रो कर्मा कव्यप्यंताेताया सतताय सत्य पंथ सुकृत सत्य मंत्रु कर्मा पश्यं मेधावी जो पुरुष होता है है न कवया, कवय मैने मेधावी लो वशिष्ठादि महर्षि जिन अग्निहोत्राद कर्मको यानी कर्मा मंत्रीषु कौन से मंत्र ऋग्वेदादिंत्र भागों में अवश्य देखा सत्य। यद वही अव्य हाँ मिथ्या नहीं है त्रेता एम बहुधा उन्हीं कर्मों का होता उद्गाता, अधि ऋतुओं के माध्यम से त्रेता ने अनेक प्रकार से विस्ताप हुआ मैंने सत्यु में कर्मकांठी नहीं जरूरत नहीं ध्यान सत्यु ते ते में करण का विस्तार हुआ वेद में में ही बहुत ही और प्रकार से विस्तार को प्राप्त हुआ तादनीय नियतन सत्यगामा। इसलिए सत्यगामा यथार्थ कर की कामना सुक्त होकर के उन सब का आचरण करना चाहिए तानी आचरता नियतम निरंतर करना चाहिए एजव सुकृत श्लोक क्योंकि इस लोक में आपके लिए यही एकमात्र वह मैनेकम प्रति पंथा मैंने मार्ग लोक में सुकृतो अग्नियोत्र कर्मों के सुकृत प्राप्ते फल की प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग और कोई रास्ता नहीं है स्वर्गिंग को प्राप्त करने का बिना ऋग्वेद आदि में कर्मों को छोड़कर के ग्रंथ आरभ थे मंत्र आरभ सत्यम कर कर रहे हैं भास्कर अवितथम नहीं है वो इष्ट शया वा वेदेन बोध्य कर्म तस्ति प्रतिबंध त्यचार तस तो इष्ट साधन ऋपेण से अष्ट साधन रूपेण वेद के द्वारा जो भी कर्म बोधकर वह प्रतिबंधन ना हो तो निश्चित रूपेण उस फल का साधन होता है विना विचार का इसलिए उसमें सत्यत्व कहा कि वह स्वरूप से वह सत्य है ऐसा नहीं है जैसा ब्रह्म के के लिए आत्मा के लिए आत्मा क्या कहते हैं सत्य सत्यम ज्ञान सत्य का नहीं लेना यहां अबाध्य है निश्चित फलभक्तिका करें ना असत्य प्रतिबंधे तत्साधन अव्य विचारक फल साधन का विचार को देखते हुए सत्य कहा गया न स्वरूप तो को लेकर सत्य नहीं हो। इत्यादि के द्वारा इसकी निंदा भी करेंगे। उसे होता है ये बाधित होने वाली चीज है ये नहीं होने वाली तो यह सब तात्कालिक ही है तो मुंडको प्रेस के एक दो साथ में कहेंगे आगे सातवें मंत्र में आएगा किसी दूसरे मुंडक में तो इसलिए आगे का ध्यान रखते हुए भाषकर है कह दी हैं अवितम कर तो मिथ्यान ही का मतलब है इसलिए मिथ्या नहीं है अर्थात निश्चित फल देने वाला है इसका तात्पर्य समझना सत्य शर्थ निश्चित फल देने वाला है क्योंकि आगे में एक फल को भी निंदा कर रहे हूँ खंडन हो रहा है स्वर बाध्य क्रिया सामर्थ्य स्वप्न कामिन्या सत्य भी क्यों कह रहे हो कद्यपिनित होने के कारण से हो रहा है ये कर्म फल स्वरूप बाध्य है फिर भी जैसा आपके स्वप्न में जो कामिनी आपने देखा उसका असर होता है कि नहीं होता है फल दिया ना उसने भी लेकिन क्या हो सकती है जब तक वहां दिख रहा था स्वप्न में तब तक उसकी सत्यता मान्य पड़ेगी भले बराबर स्वप्न में देखा गया काम कामनी या पुरुष वह स्वप्न से बाहर आने के बाद स्वरूप इन फिर भी यावत काल पर दिख रहा था स्वप्न में तवत्ल पर उसका फल में कोई भी विचार नहीं था उसी लिए उसी प्रकार सत्य समझना पदार्थ में इससे प्रातिभाषिक उसी प्रकार से जगत में जो भी कर्म का फल है ये कर्म फल सभी के सभी उसी प्रकार के तात्कालिक हैं ऐसे समझो कि मंत्रेशु ऋग्वेद आख्याश ऋग्वेदाद्याख्येश क्या है वो फिर मंत्रों में देखा गया है वह सत्य को कर्म को कौन से मंत्रों में ऋग्वेदादि नामक ग्रंथ भाग का मंत्र भाग में कर्माणी अग्निहोत्र कौन है वो कर्म अग्निहोत्र कर्मों को देखा गया है ये सब वेद के मंत्रों द्वारा ही प्रकाशित है कवयो मेधावि नो वशिष्ठादियों यानी अपश्यन दृष्टवंता कवय कौन लेना कवि से हम मेधावी लोग हैं। कौन है वे मेधावी जो मंत्र के दृष्टा वशिष्ट विश्वामित्र आओ या अपश्य दृष्टव था जिनको उन्होंने देखा था उनमें सारा है समझो तुरुषार्थ साधन प्राथ वह ऐसा जो कर्म है उसको भी सत्य कैसे कर दिया क्योंकि एकांत पुरुषार्थ साधन प्राप्त अव्यविचार एकांत बने अव्य विचार रूपेण निश्चित रूपेण जो है आपका है धर्म अर्थ और काम मोक्ष इनके वो साधन होने के कारण से उनको हम सत्य कह दे रहे हैं ऋषि दृष्टानी कर्माणी वेदो वेजो में वित्त ऋषियों से दृष्ट वे कर्म वे ऋग्वेद आदि से वित्त हौत्रादि कर्मो यजुर्वेद वीत है कर्मो सामवेद वीत और औदात कर्म और अथर्वेद वित्त ब्राह्म कर्म कहा जाता है ऐसे कर्मों को ऋषि दृष्टान कर्माणी त्रेतायाम त्रि संयोग लक्षणायाम त्रेतायाम का अर्थ कर दिया त्रि संयोग समूह लक्षण एक तो जाता है लोग लेते हैं ये हमने पहले अर्थ बताया त्रेता मैंने त्रेता युग में अर्थात सत्य में कोई कर्मी ही नहीं हुआ ऐसा भी लेते हैं लेकिन भाष्य बदल दे रहे हैं अर्थ को इसलिए क्या कर दिया? त्रि है? इसको त्रिविद्या त्रिविद्या पापा ना? कहते उसी त्रि त्रिशब्द का अर्थ उनमें ले जाना त्रेतायाम तीन वेदों के समित कर्मों का समूह ऋग्वेद के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का समूह में हाउत्र कर्म कहा जाता है कर्मों के समूह को आधुर्य कर्म कहा जाता है और सांवेद में वेद कर्मों के समूह को औदगात्र कहा जाता है इन तीनों के समूह का नाम त्रेता तो भाषाकार उसको अलग अर्थ में प्रसिद्ध जो लोग प्रसिद्ध त्रेता है त्रेता युग अर्थ को छोड़ करके भाषकर ऐसा अर्थ ले रहे हैं इसलिए जो उन अर्थों को बताते हैं त्रेत ते युग में ही हुआ विस्तार आगे पीछे नहीं है कर्म ऐसा कहने वालों का खंडन हो जाता है उद्घात प्रकार आयाम अधिकरण भूतायाम बहुदा भू प्रकार संतानी प्रवृत्ता ऐसा श्रेता में तो बहुत प्रकार से संत बहु प्रकार बहुत प्रकार से संतान प्रवृत्ता निरंतर प्रवृत्त हुए किनके द्वारा प्रवृत्त हो रहा अपना कर्म तो होते नहीं कहते कर्मी भी माना नहीं कर्मियों के द्वारा किए जाने पर निरंतर चल रहा हो त्रेता एम व ले लो जो दुनिया में माना जा रहा है प्रसिद्धि विकल्प से गया। युगे प्रायश प्रवृत्ता प्रायश अधिक व प्रयोग हुआ इसका सत्योग में नहीं था ऐसा व्याख्या नहीं करना अद्वापर में और कली में होता ही नहीं ऐसे नहीं व्याख्या कर देना प्रायश वहां जाकर देखा गया प्रवृत्तानी अतएव अतः वह मनी यूयम ता आचरता निर्वर्त तो। आप लोग भी इसका सम्यक प्रकार से अवश्य आचरण करें कैसे आचरण करें अवश्य नियतम नित्यम नित्य आचरण रोज जो आप अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त नित्य निमित कर्म उनको निरंतर रोज ही करना चाहिए तो सत्य कामा यथाभूत कर्म फल काम आसंता यथाभूत कर्म फल की कामना वाले होते हुए आपको ऐसा करना ये सत्यकाम कर दिया व्यक्ति का नाम नहीं सत्य की कामना भ्रम की कामना ऐसा भी नहीं लेना इसलिए अर्थ कर दिया सत्य ने यथा जो कर्म फल है उसी कामना करना कर्म फल भी जो है ना यथार्थ है और जिसके लिए ने लक्षण क्या वहां तो पर अनर्थ मत व्यक्ति निवारण करने अनर्थ कौन था जन्य फल सेनयाग से क्या होता है भले राज्य प्राप्ति होती है लेकिन उसे शत्रु शत्रुव रूपी महा हिंसा है युद्ध हिंसा है तो वह जो है हिंसा के फल से बचने के लिए वो धर्म नहीं है वह अधर्म है वो भी वेद विहित है ना लेकिन वो भी वेद है. लेकिन असत्य काम नहीं असत्यम है क्यों तो उसका फल तो तो अंतवाधर्म है ना वर्तमान में तो फल मिल गया शेनिया करने से जिव्य रथ मिलेगा बैठ के लड़ेगा, मार डालेगा वो, जीत जाएगा सारा संसार को, उसे तो क्या इस पर से करने से करने तो मिलना है उसको। इसीलिए उसमें भी आप शब्द दिए थे ना इसे यहाँ पर भी सत्य शब्द प्रयोग कर दिया सत्य कामा केवल काम न करके सत्य काम यथाभूत कर्म फल काम संत कम पंथा मार्ग यही आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है सुकृत स्वयं निर्वर्तित से सुकृत कहते स्वयं कृत को सुकृत सुत जो सुष्टुकृत क्या होते हैं जो स्वयं की अग्रह किया वो सुष्ट्रत होता है दूसरा जितना भी बढ़िया अगर कुछ में दोष दिखता है स्वयं करते हैं तो गड़बड़ी रहेगा तो भी अच्छा है चक जयम कुछ भी हर चीज ना आपको मैंने जो किया बहुत बढ़िया किया आपने क्या किया ऐसे बोलेगा आप। आपने हर शब्द उसको अच्छे लगते हैं। हर काम अच्छे लगते हैं और दूसरे के बात हर शब्द हर काम हर चीज खराब रहेगी और विशेष रूप में जहां आदमी के अंदर दो दृष्टि देखना शुरू हो गए फिर तो कहने मित्र भी शत्रु हो है शत्रु भी मित्र इसलिए कहते हैं ये चीज है स्वयं निर्वर्ति स्वयं कृत है ये कर्मण लोके फल दृश्यते लोक्यते दृश्यते फलम लोका लोके का फले क्यों फल निम्त लोक्य दृश्यते भुज्यते कर्मफल लोक फलम स्वयं कृत कर्मों का लोके फले महता फल प्राप्ति में यही एकमात्र आपका मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है सत्य कोई लोग मोक्ष तो का अमा करोक्ष कर्म और ज्ञान का समुचे से मोक्ष के अभिप्राय से ऐसे व्याख्यान जो करते वो आयुक्त की थी। स्वर्गफल से वाक्यशेष विरोधा स्वर्गफल का साधत्व तो कथन कर रहा है इसी मंत्र के अंतिम पाद में इसलिए अंतिम पाद के साथ तीसरे पाद का विरोध हो क्योंकि तीसरे पाद पाद का अंतिम शब्द है चौथे में क्या करे सुकृत पंता स्वर्ग रूपी कर्मों का फल क्या है महान फल कर्म के से प्राप्त वाला सबसे बड़ा फल है स्वर्ग उसको कहा सुकृतलोक के स्वयंकृत कर्मों का फलभूता जो लोग है स्वर्गलोक की प्राप्ति में यही एक मार्ग कह दिया है इसे स्वर्गलोक की प्राप्ति तो मोक्ष नहीं है ना इसे सत्य कामक अर्थ मोक्ष कामा कर, कर देंगे हम जो कोई लोग सत्य कामक अर्थ मोक्ष कामा करते हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे क्योंकि चतुर्थता के साथ विरोध हो जाता है तदार्थम मैंने तत्प्राप्त ये ऐसे मार्ग उसकी प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग यानी ये, ताने तानी, करमानी, तानी, ये जो, जो तीनों वेदों में कहा हुआ या जो कहा है जो तीसरे तीसरे, जो युग में जो विस्तार हुआ ऐसा जो कर्म है वही ही आपके लिए अवश्य फल प्राप्ति का साधन बहुत मार्ग है ऐसा समझो इत ठीक है ने कर्म किया कैसे जाता है जो सर्वे लोग प्राप्त करने वाला था, उसके लिए बता रहे हैं। जिस समय ईंधन के द्वारा सम्य प्रकार से अग्नि जल रहा हो उसी समय उसके अंदर डाला जाएगा अभी ठीक से जल नहीं रहा है, आप तो उसमें आहुति नहीं डालना शुरू में डालते है, डालते भविष्य के कारण से अग्निमंद हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं घी डालकर बीसी था कि वो बनाए प्रज्वलित यदा ले लाएते ही अर्चि समिधे तदा आज भागावंतरे आहुति ही प्रतिपा यदा ले लाएते ही अर्चि अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर अर्ची मैंने अग्नि की ज्वालाएं या लपक लपक कर रही है चारों तरफ खूब जल रही है बढ़िया ढंग से समित्धे ाह हव्य वाहन कहते अग्नि को हव्य वाहन अग्नि का नाम है हविश। उसको वाहन करने वाला उसको ले जाने है अग्नि वह प्रकार से प्रदीप्त किया गया है उस वजह से अर्ची ले लाए थे और उसकी जो ज्वाला जो कि वह उठने लगे हैं खूब लपक रहे हैं जिस समय यदा तदा तब क्या करना है अंतरेणा प्रतिपादित उस समय सबसे पहले अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा उत्तर और दक्षिण में उत्तर दिशा में पहले एक आहुति दिया जाता है अग्नि कुंड है आग जल रहा है उसके उत्तर भाग में और एक दक्षिण भाग में अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा उसके बाद बीच में उस बीच का आवापस वहीं बाकी होते भी जाएंगी जैसे आज जब अंतरेण अंतरेण हो अंतरे मध्य आज भी आज भाग से हमेशा घी नहीं लिया जाता है निर्भर होता है कौन सा अग्निहोत्र आप कर रहे हो उसके ऊपर जब भाई अग्निहोत्र कर रहे हैं वहां घी से होता है ये प्राण अग्निहोत्र कर रहे है, खाने का तब तो यहां घी दाना डालो रूपये घी डालो ऐसे थोड़ी हो इसे क्या करते भोजन में पहले थोड़ा सा एक दो तो बूंद चावल के ऊपर रोटी वगैरह में घी लगा देते हैं। उसे थोड़ा सा टुकड़ा लिया थोड़ा सा दाने डाल डाल दिया। थोड़ा भाग तो बीच में ही हरा होती को और पहले ही दो चावल दाल रोटी जो भी आप खा रहे उसी में से डालेंगे उनका नाम प्रसिद्ध हो गया आज भाग क्योंकि बाह्य अग्निहोत्र में घृत को ही डाला जाता है आज भागव अंतर मध्य आहुति ही प्रतिपादित तो आप आवाप स्थान आवा आहवनी अग्नि उसी में जाकर के आपको बीच में डालना है सारी आहुतिया दी जाती है तत्विहोत्र में वाप्रथम प्रश्नार्थ उच्छक है अग्निहोत्र भी अनेक है प्राणाग्निहोत्र है अग्निहोत्र है सबको अग्निहोत्र का दिया सारा जीवन ये एक अग्निहोत्र है श्वास चल रहा है इसको भी अग्निहोत्र का हुआ है जीवन योनि तो अग्निहोत्र क्या नहीं सारी है सारी चीज अग्निहोत्र बताए गए हैं निर्भर होता है वेदों में कहा बाह्य कर्म रूप अग्निहोत्र जो विशेष उसको लेना आंजन में करे देखो इसलिए आहवनी से दक्षिणोत्तर पार्श्व भागो इजिए अग्नि स्वाहा स्वमाय स्वाहा इस दर्श पूर्ण से आहवनीय अग्नि का दाहिने और बाएं दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा भाग में आज्य भागो की आज्य भाग नामक दो आहुतियां इस मंत्र से अग्नि स्वाहा स्वमाय स्वा मंत्र से जैसे दर्शपूर्ण मास याद किया जाता है वैसे समझा और मध्य और दोनों के बीच में अन्यघान अनुष्ठियन अन्य चित्रे भी मंत्र दिया जाता है वो सब बीच में किया जाता है, है।, है। अग्निहोत्र में भी आहुति तो होता है सूर्याए स्वा प्रजापद स्वाहा प्रातः और अग्नि स्वा प्रजापद स्वाहा सायम जब ऐसा स्थिति है अब यह बहुवचन कैसे कह दिया आहुति ही अग्निहोत्र को आरंभ करके आहुतिका कर उचित नहीं है ऐसा कोई आशय करे उसकी जवाब में दे रहे हैं। अग्निहोत्र को पहले आपने क्यों लिया तो, तो, तो अग्निहोत्र में तो प्रथम प्रदर्शन सबसे पहले आप जो अग्निहोत्र को ही पे दिखाने के लिए शुरू कर रहे हैं तो क्यों सर्वकर्मणाम तो तो प्राथम्या सकल कर्मों के सबसे सब पहले इसको अग्निहोत्र करके ही बाकी कर्म करना पड़ता है चाहे, अग... हो, चाहे अगले मंत्र में आएगा दशमा चात्रों का नाम लेगा बिना अग्निहोत्रे है। है। कहते हैं पहले हम उसकी चर्चा कर रहे हैं वो कैसा होता है यदि अव्यवाह जब इंधन ही अव्याहित ही, ही खूब आग है, जला दिया गया हवा फुंग फुंग करके तेज कर दिया गया है समिध्य अग्नौ सम्यक प्रकार से दीप्त अग्नि में अग्नि कैसे ये तो प्रकार सम्य दीप्त हो गया इस कार अग्नि कैसे ले रहे हो आप सम्यक दीप्त कद्यवाने अग्नि अर्थ अर्चि रही इधर उधर तब तदा तस्विन काले लेलायम उस समय लेलायमान होने पर चलती अर्चिस आज भागो आज भाग्यंत्र मध्य आवापस्ताने तब जो है उन अर्चियों में चल दी अर्ची आज उन अर्चियों में आज भाग नामक जो है अग्निशोम देवता को जो है, है आहुतियों को दी जाएगी नीचे एक नंबर आज भागव अग्निशोम देव अग्निश्वाओं आज भागे और दी आजाग जनाधिकरण आज देश आवने दक्षिणोत्तर पार्श भी हो आज भाग्य कार्य क्या होता है मंत्र में यदि क्या है प्रतिमा का भाष्कार कर दे रहे हैं सप्तमी का दिवचन है मंत्र में क्या है? आज अंतरेण कर भाग यो अधिकरण ले लिया। इसका मतलब क्या जहां पर आज भाग नाम का होता है डाली जाती है अर्थात दहना और बाया दक्षिण और उत्तर उसका जो अंतरेण मन मध्य उसका बीच के भाव आवापस्ताने आहूति ही मतलब क्या है? देवताओं को उद्देश्य बहुचन क्यों दिया आपने मंत्र में अनेक प्रयोग अपेक्षा आहुति ही एक दिन करके थोड़ी छोड़ रहा है सुबह मात्र सुबह दो शाम को दो तो ऐसा रोज रोज करेगा अग्निहोत्र को सुबह दो आवती दे दिया शाम को दो दे दिया एक बार में तो ही है ना लेकिन ऐसा अनेकों दिन करेगा तो रोज की के दो तो मिला करके बहुत हो जाएगा इसलिए अनेक बहुवचन या प्रयोग हुआ है अनेक आह अनेक मने अनेक दिन मने दिन अनेक आह प्रयोग अपेक्षा अनेक दिनों में होने वाला प्रयोग के दृष्टिकोण से मंत्र में आवुती ही बहुवचन दिया गया है प्रक्षेपाद लक्षण कर्म मार्ग लोक प्राप्त पंता भी करेंगे यह जो सम्यक आहुति का प्रक्षेपादि आदि रूपा जो कर्म मार्ग है यह कर्म मार्ग ही लोक प्राप्ति के लिए आपके सर्वश्रेष्ठ मार्ग है करणम दुष्करम ये सब क्यों कह रहे हैं आप वो तात्पर्य भाषकर बता दिया ऐसे कर्म को करना बहुत दुष्कर् यानी नही इसलिए तो कलिंग में सब छोड़ ही नहीं है गर्म उदारण को फिर दुष्कर ही खुद झंझट इस मामले में समय देना पड़ता है शुद्धिकरण देखनी पड़ती है सारी चीजें व्यवस्था रखना पड़ता है अब हर घर में गाय होना चाहिए जहां शहरों की मामला बन रही है सब शहर चलो शहर चलो शहर चलो गाँव छोड़ कर शहर भाग रहे हैं ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अशर में कितनी गाय पालेंगे फ्लैट में रहना कौन से फ्लैट में गाय रखोगे दस फ्लैट बीस फ्लैट पचास फ्लैट छ सौ प्लेट के मकान बन रहे हैं मंजिल बीस मंजिल पच्चीस मंजिल मकान है कहा गौ पालेगा गौ के बिना अग्नि पाउडर वाला वगैरह दूधों की इसे घी निकाल के तो कर नहीं सकते वो दूध दही से नहीं कर सकते भैंस वगैरह मिला हुआ आ जाता है सरकारी पैकेट वाली दूध भी जो होते डेयरियों वाली वो भी फायदा इसे अपने ही घर में गाय पालना पड़ता है अग्नि के बाद जनभ पहन दो मात्र के लाइसेंस पहन लेते हैं वो नहीं, नहीं तो शादी करेगा तो इसलिए पहले लगा देते हैं और एक दो दिन बाद उठा के पहन देता है फिर मरेगा जब तब डायेंगे मुर्दे में डालने की क्या फायदा पता नहीं है पर भी डाल बना मुर्दे में डाल के उसको जला बड़ा। चित्र संसार तो ये बहुत दुष्कर दुष्कर है करे, करना बहुत कठिन काम के कुंड को संभालना भी कठिन है हवा नहीं तूफान से आदमी सुलग जापर चल जाएगा इसलिए आजकल जो है आश्रम में तो बुरा पक्का सीमेंट की छत बना दी हैं बिल्कुल जैसे बना देते हैं है? ऐसे कर दिया कई में तीन शेड बना देते हैं तीन गला हवन कुछ बन जाता है चात्री तो नहीं क्योंकि उसमें गाना जो है प्राप्त कर दिया है प्राप्त प्रवण होनी चाहिए ऐसी समस्या हो जाए तो उसमें कैसे कर पाएंगे लोग तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कहते हैं भाष्यकार उसको सम्यक प्रकार से करना दुष्कर तो और विपत्तियस्तुने एक नहीं अनेक होते विघ्ना है इसलिए अनंत शास्त्र बहुवीतव्यम अल्पस् काला बहुत विघ्न यारभूतम तदुपासीव्यं ये वह सक्ष बहुत विघ्न कर्म में भी बहुत विघ्न है कुछ भी कर्म करो उस विघ्न आएंगे जरूर किसी को नहीं छोड़ा विघ्न जब तो आप लोग पढ़ने आए पढ़े हैं यहाँ भी विघ्न आ रहे विघ्न कहाँ पढ़ाएगा टेंशन देगा और पढ़ाई विघ्न डालने कोशिश करते हैं देवता लोग तो विद्या में बहुत ज्यादा विघ्न देते अन्य विद्यालय में भी विघ्न आते ही है लेकिन इस विद्यालय से तो बहुत ज्यादा विघ्न आते पढ़ने वाले को पढ़ाने तो वाले को दोनों को ही की आदि अंत नहीं है इसे विपत्ति अनेकती अनेक प्रकार से होते और अनेक समास बना के तदपेक्षा अनेक प्रयोग में करके बिताया दिन दर्श आदि जितने भी आगे वो अग्निहोत्र उसके अंग हो जाए जितने भी याग है दर्श याग पौर्णमास याग चातुर्मास अग्रहण याग अतिथि छोड़ करके जितने भी यज्ञ होते हैं वही कर्म सब लगभग अग्निहोत्र उसका अंग हो जाता कर नहीं सकते ये आग। अगले मंत्र सब स्पष्ट करते हैं क्यों दुष्कर है वो समझाने के लिए अग्निहोत्र अचातुर्मास्यम अनाग्रहणम अतिथि वर्जित विधिना सप्तमान श्लोकान ही नग्निहोत्र जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र दर्शपूर्णमा रहित है चातुर्मा से रहित है ले जिसका मतलब केवल अग्निहोत्र करता है वो दर्शपूर्ण में याग नहीं कर रहा है चातुर्मा नहीं करता है ग्रहणि नहीं करता है अतिथि वर्जितंश और अतिथि सेवा नहीं करता अतिथि पूजन नहीं से वर्जित है ऐसा अग्निहोत्र भी बेकार जिसकर् बता देना भी केवल अग्निहोत्र करने से कहा जा नहीं अग्निहोत्र करोगे तो साथ में दर्शनवास करना पड़ेगा चातुर्मासठि भी करनी पड़ेगी आग्रह भी करनी पड़ेगी अतिथि पूजन भी निरंतर करते रहना पड़ेगा अहूतम वैश्व और ये जल अग्निहोत्र आदि नहीं कर नहीं किया गया अहूतम जिस समय होना समय नहीं अवैश्वेव और बलिवैश्वेव जो होता है समय में भी वो भी नहीं किया अथवा अविधि पूर्वक अविधि नातम अविधि पूर्वक हवन कर दिया आश्तमान से ऐसा जो कर्म है वह केवल परिश्रम मात्र का फल वाला नहीं होगा बल्कि उल्ट जिसकर्ता की जिसकर्ता ने ऐसा काम किया है उसकी सात पीढ़ियों का या सात लोगों का उसका नाश हो जाता है वह कर्म उसके साथ पीढ़ियों को कर डालेगा या उसका कर्म उसको प्राप्त करने संभव सात लोगों को भी उसे वंचित कर देगा ऐसे खतरनाक है ये ढंग से करो तो ठीक है नहीं किया सर्वनामें उल्टा ही फल देगा वज्रह तो पुररा सुना है ना कि मैं शत्रु मैं थोड़ा अवच्र गड़बड़ हो गया सारा अर्थ गलत निकल गया अशत्रु अर्थ हो गया वो तो अशत्रु हो गया और मुझे ही मर डालू अर्थ हो गया खुद ही मर गया, गया। इसलिए कहते हैं हाँ ये कर्म ऐसे खतरनाक है कि वो आपके अपने पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है या और तो प्राप्त होने की संभावना वाला जो सात लोकों का ही वो आपके लिए नष्ट कर सकता है ये कर्म ऐसा चीज है यदि ढंग से नहीं किया तो यह अन्य जो करना चाहिए सातवें को न करने पर केवल अग्निहोत्र करने से स्थिति हो जाती है